मैंने उसकी जड़ों को हिला दिया और उसे कुछ पता नहीं था अन्यथा मुझसे पूछने क्यों आता है जिसे पता हो गया वो कन्फर्मेशन नहीं खोजता सारी दुनिया भी इंकार करे तो वो कहता है इंकार करो वो है इंकार का कोई सवाल नहीं अभी वो पूछ रहा है वो पता लगा रहा है कि है तो मुझे कहना पड़ा कि नहीं उसकी खोज रुक गई थी वो मुझे शुरू कर पड़ी दोपहर जो आदमी आया था वो नास्तिक था। वो मानता था कि नहीं उसे मुझे कहना पड़ा कि है उसकी भी खोज रुक गई थी वो भी मुझसे स्वीकृति लेने आया था अपनी नास्तिक काम में शांत तो आदमी आया था वो नास्तिक था ना नास्तिक उसे किसी भी बंधन में डालना ठीक ना था क्योंकि हां भी बांध लेता है नहीं भी बांध लेता है तो उससे कहा चुप रह जा ना ना तो पहुंच जाया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 फिर चुप होकर प्रतीक्षा करें उसके साथ ही जिए कलकर के साथ जिए किसी दिन आ जाएगा किसी दिन उतर आएगा और अगर पूछने में आ जाए ठीक पूछना आ जाए राइट क्वेश्चनिंग आ जाए तो सब उत्तर हमारे भीतर से और ठीक पूछना न आए तो हम सारे जगत में पूछते फिर कोई उत्तर काम का नहीं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 विवेकानंद में रामकृष्ण से पूछने के पहले एक आदमी से और पूछता है। रविनाथ के दादा थे देविन्द्रनाथ वो महर्षि देवेंद्रनाथ कहे जाते हैं। वो बजरे पर रहते थे रात बजरे पर एकांत में साधना करते थे आधी रात अमावस्या की विवेकानंद पानी में कूद के गंगा पार करके बजरे पे चढ़ गए बजरा कब गया अंदर गए धक्का दे के दरवाजा खोल दिया अटका था दरवाजा भीतर घुस गए अंधेरा है देवीन्द्रनाथ आँख बंद किए कुछ मनन में बैठे जाके जग जोर दिया उनका कालर पकड़ के कोत आँखें खुली तो वो घबरा गये की रात पानी से तरबर कौन नदी में तैर के आ गया है सारा बजरा कब गया है जैसी उन्होंने आंख खोली विवेकानंद ने कहा पूछने आया हूँ ईश्वर है देवी नाथ ने कहा जरा बैठो भी झिझके ऐसी आधी रात अंधेरे में गंगा पार पड़ के कोई ऐसा छाती पर छोरा लगा तो पूछे ईश्वर है उनका जरा रुको भी बैठो भी कौन हूं भाई क्या बात है कैसे आये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 लेकिन शिष्या हिम्मत न जुड़ा सकी कपड़े छोड़ने की तो महावीर को तो इसी वजह से यह कहना पड़ा कि इन स्त्रियों को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा जब तक ये एक बार पुरुष न हो तो तब तक इनकी कोई मुक्ति नहीं क्योंकि जो कपड़ा छोड़ने से डरती हैं वो शरीर छोड़ने से कैसे न डरेंगी? तो महावीर को इसलिए एक नियम बनाना पड़ा कि स्त्री योनी से मुक्ति नहीं हो सकती उसे एक दफे पुरुष योनी में आना पड़ेगा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 एक मित्र पूछ रहे हैं